महाभारत आदि आदिपर्व अष्टादाधिकततमोध्याय पाण्डु पांडुका अनुताप संन्यास लेने का निश्चय तथा पत्नियों के अनुरोध से वान आश्रम में प्रवेश वैश्वपाच तम व्यतीत अतिक्रम्य राजा स्वीव बांधव स्वर् शोक दुखात परदेव कहते हैं जन्मेजय उन मृग रूपधारी मुनि को मरा हुआ छोड़कर राजा पांडु जब आगे बढ़े तब पत्नी सही शोक और दुख से आतुर हो अपने सगे भाई बंधु की भांति उनके लिए विलाप करने लगे तथा अपने भूल पर पश्चाताप करते हुए कहने लगे पांडुर्वाचम सता मिकुल जाता कर्मणाम प्राप्तवंत कृतात्मानः कामजाल विमोहिता पांडु बोले खेत की बात है कि श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतकरण पर वस्त्र न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक खो बैठते हैं और अनुचित कर्म करके उसके द्वारा भारी दुर्गति में पड़ जाते हैं सस्वत धर्मात्मना जा बाल एव पिता जीवितांतम अनुप्राप्त काम आत्मयुतम हमने सुना है सदाधर्म में मन लगाए रहने वाले महाराज संतनु से जिनका जन्म हुआ था वे मेरे पिता विचित्र वीर भी काम भोग में आसक्त चित्त होने के कारण ही छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे तस्य कामात्मन आत्म राज्ञय्यतवा कृष्ण कृष्णद्वैपायन साक्षा भगवान माँ बजी जन तन्हीं कामास नरेश की पत्नी से वाणी पर संयम रखने वाले ऋषि प्रवर साक्षात् भगवान कृष्ण दैयपायन ने मुझे उत्पन्न किया तस्द्य व्यसने बुद्धि संजाते यधमा मृगयाम परिधावत मैं शिकार के पीछे दौड़ता रहता हूँ मेरे इस के कारण जान पड़ता है देवताओं ने मुझे त्याग दिया है इसीलिए तो ऐसे विशुद्ध वंश में उत्पन्न होने पर भी आज व्यसन में फंसकर मेरी यह बुद्धि इतनी नीच हो गई मोक्ष में बंधो ही व्यसन महत सवृत्ति मनोहर तामहं पेतुरव्ययाम अतः अब मैं इस निश्चय पर पहुंच रहा हूँ कि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही अपना कल्याण है स्त्री पुत्र आदि का बंधन ही सबसे महान दुख है आज से मैं अपने पिता वेद जी की उस उत्तम मृत्यु का आश्रय लूँगा जिससे पुण्य का कभी नाश नहीं होता अति अतीव तपसात्मा योजनाम्य संशय तस्मा कोका वनस्पत चरण भैक्षमुन चरितयाम्याश्रमा पांसुना मैं अपने शरीर और मन को निसंदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा। इसलिए अब अकेला स्त्री रहित और एकाकी सेवक आदि से भी अलग रहकर एक एक वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा मांगूंगा सिर मुड़ा कर मौनी सन्यासी हो इन वान प्रस्थियों के आश्रमों में विचरूँगा उस समय मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जन एकांत स्थान में, में मेरा निवास होगा वृक्ष मूलः निकेतो व त्यक्त सर्व न शोचन न तुल्य तो निंदात्म संस्तुति अथवा मेरा निवास गृह होगा मैं प्रिय एवं अप्रिय सब प्रकार की वस्तुओं को त्याग दूंगा न मुझे किसी के वियोग का शोक होगा और न किसी की प्राप्ति या सहयोग से हर्ष ही होगा निंदा और स्तुति दोनों मेरे लिए समान होगी निराश नमस्कार निर्दो निग्रह न चाप्य भसन कंचिन न कुर भ्रगुतिम क्वटीन न मुझे आशीर्वाद की इच्छा होगी न नमस्कार की मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित और संग्रह परिग्रह से दूर रहूँगा न तो किसी की हंसी उड़ाऊँगा और न क्रोध से किसी पर भवे टेढ़ी करूँगा प्रसन्न वदन और नि्यम सर्वभूत हितेरत जंगमा जंगमं सर्व अभिसन हिंसन चतुर्विधम मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी तथा सदा सब भूतों के हित साधन में संलग्न रहूंगा स्वेदज उद्भिज अंडज जरायुज चार प्रकार के जो चराचर प्राणी हैं उनमें से किसी की भी मैं हिंसा नहीं करूँगा स्वासु सदा प्रति जैसे पिता अपने अनेक संतानों में सर्वदा समभाव रखता है उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव होगा पहले कहे अनुसार मैं केवल एक समय वृक्षों से भिक्षा मांगूंगा अथवा यह संभव न हुआ तो दस पाँच घरों में घूम थोड़ी थोड़ी भिक्षा ले लूँगा असंभव बाशन्य अल्पम, अल्पम चुंजान पुर्वालाभे न जातु अन्यान्य चरण लोभा अलाभे सप्त पूय अलाभे यदि व लाभे समी महात अथवा यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो कई दिन तक उपवास ही करता चलूँगा भिक्षा मिल जाने पर भी भोजन थोड़ा थोड़ा ही करूँगा ऊपर बताए हुए एक प्रकार से भिक्षा न मिलने पर ही दूसरे प्रकार का आश्रय लूँगा ऐसा तो कभी न होगा कि लोभ व दूसरे दूसरे बहुत से घरों में जाकर भिक्षा लूँ यदि कहीं कुछ न मिला तो भिक्षा की पूर्ति के लिए सात घरों पर फेरी लगा कर लूंगा। यदि मिला तो और न मिला तो दोनों ही दशाओं में समान दृष्टि रखते हुए भारी तपस्या में लगा रहूंगा वास्क तक्षत बाहूं चंदन नईक मुक्षत न कल्याण न कल्याण चिंतन्न भो नीव सुवत्कंच मुर्षो वादाचर जीव तम मरणम सेवा नाभिन एक आदमी वसूले से मेरी एक बांह काटता हो और दूसरा मेरी दूसरी बांह पर चंदन छिड़कता हो तो उन दोनों में से एक के अकल्याण का और दूसरे के कल्याण का चिंतन नहीं करूंगा जीने अथवा मरने की इच्छा वाले मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं वैसी कोई चेष्टा मैं नहीं करूंगा न जीवन का अभिनंदन करूँगा न मृत्यु से द्वेष या आकाश जी सब क्या कर्तम्युदय क्रिया्रम्य निमेषादिव्यवस्थितासु चाप्यनवस्था त्यक्तर्वेन्द्रियपरी त्य धर्म तो निर्ताकमश जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जा सकते हैं उन समस्त सकाम कर्मों को मैं त्याग दूंगा क्योंकि वे सब काल से सीमित हैं अनित्य फल देने वाली क्रियाओं के लिए जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारा चेष्टा की जाती है उस चेष्टा को भी मैं सर्वथा त्याग दूंगा धर्म के फल को भी छोड़ दूंगा, अपने अंतकरण के मल को सर्वथा धोकर शुद्ध हो जाऊंगा, निर्मुक्त सर्वपापेभ्यो व्यतीत सर्वभागुराहना कश्य चेष्टन सदर मा मैं सब पापों से सर्वथा हो अविद्या समस्त बंधनों को लांग जाऊंगा किसी के वश में न रहकर वायु के समान सर्वत्र विचरूंगा एत या सत्यम धृत्या चरण देव प्रकार देहम संस्थापय्या निर्भय मार्गमाथित सदा इस प्रकार की धृति अर्थात धारणा द्वारा उक्त रूप से व्यवहार करता हुआ भय रहित मोक्ष मार्ग में स्थित होकर इस देह का विसर्जन करूंगा ना हम सुकृपण मार्गे स्विर्य क्षय शोचिते स्वधर्मा तो सतता पे ते चरे यमीर्यर्जित मैं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो गया हूं मेरा गृहथाश्रम संतानोत्पादन आदि धर्म से सर्वथा शून्य है और मेरे लिए अपने वीरय के कारण सर्वथा सोचनीय हो रहा है अतः इस अत्यंत दीनता पूर्ण मार्ग पर अब मैं नहीं चल सकता सत्य तो सत्यो वापि कृपण चक्षुषा उपैत वृत्तिम काम आत्मा सासुना वर्तते पथि जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनता पूर्ण दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जीविका की आशा से जाता है वह कामात्मा मनुष्य तो कुत्तों के मार्ग पर चलता है वै समवाच एव दुख निश्वास परिपह अवेक्ष माण कुम चम चमभाषत वैश्व पायन जी कहते हैं जन बेजय यो कहकर राजा पांडु अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी सांस खींचते और कुंती माद्रे की ओर देखते हुए उन दोनों से इस प्रकार बोले कौसल्यादत्ता राजा च बंधु आर्या सत्यवती भी चीरोता ब्राह्मणाश्च महात्म सोम पासव्रता पौरवृद्धा चेतसन्तस्मदाश्रया प्रसाद सर्वे वक्तव्या पाण्डु प्रवृत वनम दिव्यो तुम दोनों हसनापुर को लौट जाओ और माता अंबिका अंबालिका भाई विदुर संजय बंधुओं सहित राजा धित्राष्ट दादी सत्यवती चाचा भीष्मजी राजपुरोहितगण कठोर व्रत का पालन तथा सोमपान करने वाले महात्मा ब्राह्मण तथा वृद्ध पुर्वासीजन आज जो लोग वहां हम लोगों के आश्रित होकर निवास करते हैं उन सबको प्रसन्न करके कहना राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए निसम्य वचनम भरतुर्वनवासे दितात्म तत्सम वचनम कुंती मादरी चमभासता वनवास के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले पतिदेव का यह वचन सुनकर कुंती और माद्री ने उनके योग्य बात कही अन्यपि आश्रमा सन्ती ये सख्या भरतर्ष आवाभ्याम धर्म पत्नीभ्याम सह तप तपो तपो महत श्रेष्ठ सन्यास के सिवा और भी तो आश्रम है जिनमें आप हम धर्म पत्नियों के साथ रहकर भारी तपस्या कर सकते हैं शरीर मोक्षा स्वर्ग प्राप्य महाफलम तमेव भविता भरता स्वर्ग न आपकी वह तपस्या स्वर्गदायक महान फल की प्राप्ति कराकर इस शरीर से भी मुक्ति दिलाने में समर्थ हो सकती है इसमें संदेह नहीं कि उस तप के के प्रभाव से आप ही लोक के स्वामी इंद्र भी हो सकते हैं प्रणिधाय इंद्रिय ग्रामम भर तोक पर तक सुखे या वाम तपस्या वो विपुल तप हम दोनों काम सुख का परित्याग करके पतिलोक की प्राप्ति का ही परम लक्ष्य लेकर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखती हुई भारी तपस्या करेंगी यदि चा वाम महाप्राज्य त्यक्षतिम विषाम पते अद्यवाम प्रहारस प्रह सवो दे तम नात्र संशय महाप्राज नरेश्वर यदि आप हम दोनों को त्याग देंगे तो आज ही हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे इसमें संशय नहीं है पांडुर्वाच यदि यो हेतन धर्म संगीतम मनोवर्तिष्येता हम पितुरव्यम पांडु ने कहा देवियों यदि तुम दोनों का यही धर्म युक्त निश्चय है तो ठीक है मैं संन्यास न लेकर वान प्रशासम में ही रहूंगा तथा आज से अपने पिता वेदव्यास जी की अक्षय फल वाली जीवनचर्या का अनुसरण करूँगा तप्वास्नाम्य सुखाहारम तप्यमानो महतप वल्कली फलमूलासी चरश्यामी महावने भोगियों के सुख और आहार का परित्याग करके भारी तपस्या में लग जाऊंगा वल्कल पहनकर फल मूल का भोजन करते हुए महान वन में विचरूंगा अग्नौ जुहुअुभ कालौ उभु काला उपस्प्रसन्न कृसपरिमिताहारीर चरम जटाधर दोनों समय स्नान संध्या और अग्निहोत्र करूंगा चितल मृग और जटा धारण करूँगा बहुत थोड़ा आहार ग्रहण करके शरीर से दुर्बल हो जाऊंगा शीतवाता तपस क्षुप्यपाशा नवेक्षक तपसा दुश्चरे शरीरम उपसे एकांत शेले विमृ पक्वा पक्वे न वर्तयन पितृंदेष तरपयन सर्दी गर्मी और आंधी का वेग सहूँगा भूख प्यास की परवाह नहीं करूंगा तथा दुष्कर तपस्या करके इस शरीर को सुखा डालूंगा एकांत में रहकर आत्मचिंतन करूंगा कच्चे कंदमूल आदि और पके फल आदि से जीवन निर्वाह करूंगा, देवताओं और पितरों को जंगली फल मूल जल तथा मंत्र पाठ द्वारा तृप्त करूंगा। वाहन प्रस्थ जनश्यापी दर्शनम कुलवासिनाम ना प्रिया किम मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहने वालों का तथा कुटुम्बीय जनों का भी दर्शन और अप्रिय नहीं करूंगा। फिर ग्रामवासियों की तो बात ही क्या है एवंण्यशास्त्राण उग्रम उग्रतरम विधि कांक्ष मार्य ओम भ्रमास्था से देह सपना इस प्रकार में वानप्रस्थ आश्रम संबंधी शास्त्रों की कठोर से कठोर विधियों के पालन की आकांक्षा करता हुआ तब तक वनपृस्थ आश्रम में स्थित रहूँगा जब तक कि शरीर का अंत न हो जाए वै वैश्ववाच्वा भावते राजा कौरवनंदन तत चूड़ा मणि निष्क अंगदे कुंडला चाह महारे स्त्रीण आम आभरणन चाय सर्विप्रेभ्य पाण्डु पुनर्भासत वैश्व पाजी कहते हैं जनबे कुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा पाण्डु ने अपनी दोनों पत्नियों से योग कहकर अपने सिरपेच निष्क वक्षस्थल के आभूषण बाजूबंद कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र तथा माद्री और कुंती के भी शरीर के गहने उतारकर सब ब्राह्मणों को दे दिए फिर सेवकों से इस प्रकार कहा गत्वा गागपुरम वाचम पांडो प्रजिवन अर्थम कामम सुखम चतिम च परमात्मिका ततस्ते सर्वसृज्य स्फार्य कुरुनंदन तुम लोग हस्तनापुर में जाकर कह देना कि कुरुनंदन राजा पांडु अर्थ काम विषय सुख और स्त्री विषय कृति आदि सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वान हो गए हैं तत तस्जाता हस्ते च परिचारका श्रोता भरत सिंह विविधा करुणागि भीम कृत्वा हाहेति परचक्रशो भरत सिंह पाण्डू की यह करुणाुक्त चित्र विचित्रवाणी सुनकर उनके अनुचर और सेवक सभी हाय हाय करके भयंकर आर्तनाद करने लगे उष्णमश्रो विमचन विहाय महिपतिम युर्नागपुरय तद्धनम उस समय नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहते हुए बहाते हुए वे सेवक राजा पांडु को छोड़कर और बचा हुआ सारा धन लेकर तुरंत हस्तनापुर को चले गए तेगत्वा ग्वा नगरम रागो यथावृत्तम महात्म कथयान चक्रे राग्य तत्धनम विविधम दधो उन्होंने हस्तनापुर में जाकर महात्मा राजा पांडु का सारा समाचार राजा धित्राष्ट्र से ज्यों का त्यों का सुनाया और वह नाना प्रकार का धन धृतराष्ट्र को ही सौंप दिया श्रुता सर्वम यथावृत्तम महावे धृतराष्ट्रो नर श्रेष्ठ पांडव में मान फिर उन सेवकों से उन महान वन में पांडु के साथ घटित हुई सारी घटनाओं को यथावत सुनकर नर धृतराष्ट्र तदा पांडु के ही चिंता में दुखी रहने लगे न संयासन भोगेश रतिम विंदति करहिचे भ्रातृशो का समाविष्ट तमेवाथम विचितन संया आसन और नाना प्रकार के भोगों में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी वे भाई के शोक में मग्न हो सदा उन्ही की बात सोचते रहते थे राजपुत्रस्त राजपुत्रस्तकौरभ्य पाण्डमूल फलासन जगामस पत्नीभ्या तथो नागशतम विरी जन्मे जय राजकुमार पांडु फल मूल का आहार करते हुए अपनी दोनों पत्नियों के साथ वहाँ से नागशत नामक पर्वत पर चले गए स चैत्रथमासाध्य कालकूटम अचेत्यिमत अतिक्रम्य अचे प्रयोग ग तत्पश्चात चैत्र रत्नामक वन में जाकर कालकूट और हिमालय पर्वत को लाँगते हुए वे गंधमादन पर चले गए रक्ष माणो महाभूत सिद्ध परमर्षि वा स महाराज समेसु विषमेश इंद्रदुम्न सर प्राप्य हंसकूटमती सतसंगे महाराज ताप सप्यत महाराज उस समय महाभूत सिद्ध और महर्षिगण उनकी रक्षा करते थे वे ऊँची नीची जमीन पर सो लेते थे इन्द्रदुम्न सरोवर पर पहुंचकर तथा उसके बाद हंसकूट को लांघते हुए वे सतसृंग पर्वत पर जा पहुँचे जन्मेजय वहां वे तपस्वी जीवन बिताते हुए भारी तपस्या में संलग्न हो गए सत्य पर्वत पर पांडु का तप ये श्री महाभारते आदिपर्वणी संभवपर्वणी पाण्डुचरितष्टादशाधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु चरित विषयक एक सौ अट्ठारहवा अध्याय पूरा हुआ